आज दस जनवरी दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और जैसे बोर्ड पर भी लिखा है आज हमारे आश्रम की वर्षगांठ हैं दस जनवरी 2010 को पूज्य गुरुदेव ने यहाँ कर दीप प्रज्जवलित किया था और उसी माह यानी जनवरी 2010 से हमारे आश्रम में साप्ताहिक कार्यक्रम हमने शुरू कर दिए थे उनकी प्रेरणा सदैचा थी कश्मीर शिव दर्शन का सतत कार्यक्रम होता रहे उसी के कत्तरागत कर हम आया। प्रत्येक गुरुवार को मिलते हैं प्रसंगवश ये भी बता दें कि 31 जनवरी 2009 को यहाँ का आश्रम का भूमि पूजन हुआ था और करीब करीब एक वर्ष में ये आश्रम बनकर पूरी तरह तैयार हो गया तद तो अंतर गुरुदेव यहाँ रेवार का दिवस था और उस दिन महामृत्युंजय रथ यात्रा का अवसर भी था तो उसी समय गुरुदेव ने यहाँ पधारकर आश्रम का उद्घाटन किया था तो इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई और हम अब जो अध्ययन क्रम हमारा जारी है इसमें हमारा जो तीसरा अध्याय आगम अधिकार चल रहा है उसका आज अंतिम हिस्सा है इसके बाद हमारे पास तत्व का अंतिम अध्याय जिसमें सिर्फ एक कहानी के वो बाक़ी रहेगा जो अगले दो या तीन जो भी सप्ताह लगे उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे तो वर्तमान में आज का ये अध्ययन क्रम तीसरा अध्याय पूरा करने की संभावना है हमको आज तीसरे अध्याय में जो काश्मी शिवदर्शन के सिद्धांत जो आगमों में प्रकट हुए थे उन सिद्धांतों पर अति संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला गया तो पिछले दो हफ्तों में हमने इसी हानि का अध्ययन किया है जिसमें पहले तो हमने 36 तत्वों के बारे में पढ़ा कि 36 तत्व क्या हैं शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या माया कला राकाल नियति विद्या इस तरह ये पांच कंचुक हैं कला विद्या राग काल नियति माया के इसके बाद पुरुष प्रकृति मन बुद्धि अहंकार पांच ज्ञानेन्द्रियाँ पांच कर्मेंद्रियाँ पांच तन्मात्राएँ और अंत में पांच महाभूत इस तरह से ये स्टेज वाइज क्रिएशन है जो परमेश्वर अपनी सर्वोच्च स्थिति से सबसे निचली स्थिति जो पृथ्वी के उस पर आता है या उसका उसकी अभिव्यक्ति करता है इसके बाद हमने पढ़े थे सात प्रमाता प्रमाता का मतलब होता है हमारी अपने प्रति जो पहचान होती है उसको हम प्रमाता कहते हैं जैसे आज हमारी पहचान ये है कि हम इस शरीर को अपना समझते हैं इस मन को अपना समझते हैं इस बुद्धि को अपना समझते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ या मेरा मन आज बड़ा उदास है या कहते हैं कि मैं आज बड़ा दुखी हूँ या मैं आज भयंकर पीड़ा पा रहा हूँ इस तरह के जो हमारे धारणाएं, भावनाएं, वक्तव्य हैं ये समस्त अभिव्यक्ति ये बताती है कि हम अपने आप को मन बुद्धि और शरीर से पहचानते जब हम किसी के शरीर को पीड़ा पहचाते हैं तो वो सोचता है कि मेरे मुझे पीड़ा दी गई। इस तरह पीड़ा या तो मानसिक पीड़ा होती है शारीरिक पीड़ा होती है और दोनों स्थितियों में मनुष्य अपने कर्म के फलों को भुगतता है मानसिक पीड़ा के रूप में भी शारीरिक पीड़ा के रूप में भी वो कर्म फलों को भुगतता है और कर्म फल ही इस संसार के खेल में एक ऐसा नियम है जो इस संसार के खेल को चलाता जाता है क्योंकि जब हम कर्म करते हैं इन जीवन की एक अवधि होती है उसमें हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं कुछ बुरे कर्म करते हैं और उन कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं सबसे बड़ी कर्मफल का कारण क्या है कि हम उस कर्म की जिम्मेदारी लेते हैं जैसे हमने कोई अच्छा काम किया तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि मैंने अच्छा काम किया अगर हम बुरा काम करते हैं तो हम अंदर से जानते हैं कि हम बुरा काम कर रहे हैं। चाहे हम बोल के नहीं बताएं लेकिन हमारे मन में स्वयं के प्रति ये बात हम सदा जानते हैं कि ये काम मैंने जानबूझ के गलत किया तो जब हम ये काम करते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर हम उसके फल को पाने के लिए न केवल अधिकृत हैं वर मजबूर भी हैं उस फल को हम अन्यथा नहीं कर सकते कि हमने ये किया तो सही लेकिन अब हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे इस जिम्मेदारी को लेने के लिए हमको कई जन्म लेना पड़ते हैं एक ही जन्म में किए गए कर्म इतने विभिन्न प्रकार के होते हैं कि हमको उसके लिए कई जन्म तक उन कर्मों का हिसाब किताब करना पड़ता है तो उससे मुक्ति पाने का अवसर खाली मनुष्य जन्म में है जब हम कर्म फलों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते कर्म के बीज को जला सकते हैं हमारे वास्तविक ज्ञान से और वास्तविक ज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ मैं ये मन बुद्धि नहीं हूँ और मैं ईश्वरीय चेतना इस चेतना से अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं मेरी पहचान ना इस नाम से है ना इस रूप से है ना उस ज्ञान से है ना उस धन से है ना उस पिता से है न कोई पत्नी से है न पुत्र से है न गाँव से है आ जाओ ना उधर ठंडा ही उधर इधर ही आ जाओ <laughs> तो न मेरा परिचय शरीर मन बुद्धि से है और न मेरा परिचय इस धन दौलत या मेरे ज्ञान अथवा मेरी जात समाज ग्राम शहर देश इत्यादि से मेरा परिचय ये परिचय मेरे जब तक बने रहेंगे तब तक मैं कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता ये इसका मैसेज था कर्मफल से मुक्ति के लिए हमें अपनी रियल आइडेंटिटी वास्तविक पहचान को जानना जरूरी है कि मैं इस चेतन रूप से इस शरीर में उपस्थित हूँ चेतना मेरा वास्तविक स्वरूप है और जो मेरे जो सांसारिक पहचान है लोग मुझे जिस रूप से या जिस नाम से या जिस ज्ञान से जिस कार्य से जिस वृत्ति से पहचानते हैं वो मेरे सांसारिक परिचय और उस परिचय को जब तक मैं जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूं जैसा मैं कहता हूं कि एक मरीज को मैंने ठीक किया तो मैंने उसको ठीक करने की जिम्मेदारी ली मैंने कर्मफल में अपने आप को धकेल दिया अगर मैं कहूं या मेरी ये भावना हो भीतर से कि परमेश्वर ने मुझे माध्यम बनाकर एक रुग्ण को ठीक कर दिया तो ये मेरा कर्मफल से मुक्ति वाला रास्ता इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो सुधर गया ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो नहीं सुधरा ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है जैसे एक पोस्टमैन ने आके एक लिफाफा पकड़ा दिया अब अंदर का मजमून आपको पसंद आया तो पोस्टमैन की कोई जिम्मेदारी नहीं तुमको अंदर की चिट्ठी पसंद नहीं आई तो पोस्टमैन की कोई जिम्मेदारी नहीं क्योंकि पोस्टमैन ने तो अपना काम अपनी ड्यूटी अपना कर्तव्य पूरा कर दिया ऐसे ही अगर इस भावना से जब हम संसार के समस्त कार्य करें जो भी हमको नैसर्गिक रूप से प्राप्त हुई है जिम्मेदारी जैसे किसी को सफाई की जिम्मेदारी मिली है तो किसी को दुकान चलाने की जिम्मेदारी मिली है तो किसी को दुकान खोलने की जिम्मेदारी मिली है तो किसी को उस दुकान में माल पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं सफाई करने से ले उस धन पर अधिकार दिखाने तक की लेकिन जो भी हमको अपने प्रारब्ध से जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को इस भावना से करें कि मेरे द्वारा यह काम परमेश्वर करवा रहा है मैं कुछ स्वयं इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेता देखो यहां पर जो जिम्मेदारी लेने वाली बात को गलत तरीके से भी समझा जा सकता है जिम्मेदारी न लेना और गैर जिम्मेदार होना दोनों अलग अलग बात है गैर जिम्मेदार का मतलब होता है अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही वो गैर जिम्मेदारी कहलाती और जिम्मेदारी न लेने का यह मतलब है कि कर्तव्य को निष्ठा से करना उसके फल के प्रति कोई अभिरुचि न होना कि जो भी होना है उसके प्रति मेरी कोई जवाबदारी नहीं और ना उसमें अहंता हो मेरी कि यह कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ है वरना यह हो कि मैं तो इंस्ट्रूमेंटल हूं इसमें कारण हूं मात्र जिसके द्वारा ये कार्य संपन्न करवाया जा रहा है जैसे परमेश्वर की इच्छा है कि यहां पर एक चार मरीज ऐसे हैं जिनको ठीक करवाना है उसने मेरे को माध्यम बनाया तो इसमें मेरा इतना ही रोल है कि मैं माध्यम हूं अन्यथा उसके ठीक होने या ना होने में उन मरीजों का अपना प्रारब्ध है और परमेश्वर का अनुग्रह है उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है तो ये भावना से जब हम कार्य करते हैं हम कर्म फल के भागी नहीं होते और जब इस भावना से काम कब कर सकते हम जब हम मन बुद्धि और शरीर को एक साधन माने जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो कार में बैठ के जानते हो तो कार एक साधन है कार कार आपकी पहचान नहीं है कल आप कार बदल भी लोगे दूसरी कार में भी जाओगे तो भी आपकी वही पहचान होगी इसलिए कार आपकी सा पहचान नहीं है ऐसे शरीर मन बुद्धि भी आपकी पहचान वास्तविक पहचान नहीं है अगर हम इस बात को समझते हैं तो हम कर्मफल से मुक्त होते हैं और जब ये बात इंसान के जितने जी समझ में आती है और इसके अनुकूल इन अकॉर्डेंस अगर वो ज़िंदगी जीने लगता है वो जिंदगी जीता है सब काम करता है प्रार्भ से धन मिलता है धन को स्वीकार करता है प्रारब्ध से गाली मिलती है तो गाली को स्वीकार करता है अगर उसको प्रारब्ध से मानसिक त्रास मिलता है तो उस त्रास को भी स्वीकार करता है लेकिन इसी का नाम है तितिक्षा कि जो मिला है उसमें बौराने की आवश्यकता नहीं है शांत चित्त उसको स्वीकारने की आवश्यकता है और जब हम उसको शांत चित्त स्वीकारते हैं तो हम फिर आध्यात्मिक दिशा में बढ़ते हैं फिर हमारा कर्मफल से नाता टूटता है इस तरह से हम अपने कर्मफलों को शांत करते जा सकते क्योंकि कर्मफल ही मुख्य कारण है हमारे पुनर्जन्म का और एक कर्मफल से मुक्ति होने के लिए हम अपनी चेतना को स्वयं अपना वास्तविक अस्तित्व जाने और जानते ही आणोमल शांत हो जाता है आणोमल का मतलब होता है हम अपने आप को शुद्र दीन, हीन गरीब असहारा कमजोर बूढ़ा या अशक्त तो समझें वो हमारी आणोमल है जब तक हम समझते हैं कि मैं शरीर हूँ तो हम कहेंगे मैं बुढ़ा हो गया मैं बीमार हो गया जब तक हम मन का बात करेंगे तो मन दुखी रहेगा बोलेंगे मैं दुखी हो गया जब तक हम बुद्धि की बात करेंगे तो हमेशा ये लगेगी मेरी बुद्धि चली नहीं नहीं तो मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज में लखपति होता इस तरह से हम मन बुद्धि और शरीर इन तीनों में जब तक अहंता रखेंगे तब तक आणोमल से मुक्ति नहीं मिलेगी जब हम समझेंगे कि हम चैतन्य हैं तो हमको आणोमल से मुक्ति मिलेगी और जैसी आणोमल से मुक्ति मिलेगी हम कर्मफल से अपने आप मुक्त हो जाएंगे और माई मल जो हमको संसार में भिन्नता दिखाई देती है वो माई मल है माई मल का मतलब होता है माया का आंख पर आवरण और जब तक माया का आंख पर आवरण है तब तक हमको दिखाई देगा कि तुम बुरे हो ये अच्छा है ये अपना है ये पराया है ये स्वजाती है ये विजाती है ये स्वदेशी है ये विदेशी है इस प्रकार की हमको ढेर सारी भिन्नता दिखाई देती उस भिन्नता में एक अभिन्नता को खोजने की दृष्टि ही माई मल का नाश इन सब के बीच में कॉमन फैक्टर है और वो है परमेश्वरीय चेतना जिसने इन सबको जन्म दिया है चाहे वो दूसरा धर्म हो दूसरे लोग हो विजातीय हो या दुर्जन हो वो दुर्जनता हमारे कर्मफल की वजह से हमको दिखती दुर्जनता किसी भी व्यक्ति में नहीं होती हमको जो दिखाई देती है वो हमारा अपना कर्म है इसलिए हमको उसमें दुर्जनता दिखाई देती है। इसलिए हमारी दृष्टि जब ये भेद करना बंद कर देगी जब हमको दुर्जनता या कहीं अप्रियता दिखाई दे हम समझ लें कि ये अप्रियता मेरा अपना कर्म है जो इस वक्त परिपक्व हो रहा है तो हमको फिर उस अप्रियता में भी शांति रहेगी सोच लेंगे शांति से बीत जाएगा ये भी चला जाएगा जब कुछ अनायास बहुत खुशी मिलती है तो भी मन शांत रहेगा कि मेरा कोई सत्कर्म था जिसकी वजह से ये खुशी मिली ये खुशी भी बोराने के लिए नहीं है क्योंकि ये भी बीत जाएगी तो इस तरह से एक संयमित चिंतन आपको माई मल से मुक्त कर सकता तो आणुमल माईमल और कार्ममल ये तीन मल हैं मल का मतलब है अज्ञान अंधेरा और प्रकाश ज्ञान का जो इन तीनों को दूर करता है मैं चेतन हूँ ये सबसे बड़ी बात मैं कौन हूँ मैं चैतन्य हूँ और ये चीज़ सतत मनन करने से ध्यान जब करते हैं तो सतत ध्यान करने से और इसी बात का सतत चिंतन करने से हम अपने शरीर से जो हमारा सनातन यानी कम से कम बरसों लाखों साल का जो का संबंध है वो टूट जाता है और हम अपने को इस मन का मालिक इस बुद्धि का स्वामी और शरीर में रहने वाला चैतन्य समझ लेते हैं तब हम कार्म मल आणोमल और माईमल तीनों से मुक्त हो जाते इसमें आणो मल इसलिए मुख्य है कि आणो मल के क्षीण होते ही माईमल और कार्ममल अपने आप क्षीण होते चले जाते इस तरह से हम अपने आप को कई जन्मों के कर्मों से जो अब इतने बुरे उलझे हुए होते हैं कि हमको एक ही जन्म में किए गए कर्म कई जन्मों को लेने के लिए बाध्य कर सकते एक ही जन्म में हमसे ऐसे कर्म होते हैं कि हम कभी राजा बने ऐसे कर्म होते कि हम भिखारी बने ऐसे कर्म होते कि हम जानवर बने ऐसे कर्म हो जाते हैं कि कभी हम पेड़ बने तो क्या ये एक ही जन्म में संभव है वो तो हमको कई जन्म लेना पड़ेगा एक जन्म के कर्म फलों को भोगने के लिए और उसका एकमात्र तरीका है कि इसी जन्म में अभी जो सम्पूर्ण संभावनाएँ हैं है, उसमें हम अपने कर्मफलों को शांत कर दें ताकि वो और फल देने के लिए उद्दत न हो जब हमारी बैलेंस शीट कर्मों की शून्य हो जाएगी तो उस समय पुनर्जन्म की संभावना नहीं रहती अब हम इसके आगे जो आज का जो मुख्य विषय है कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां दी हैं उनको हम यहाँ पर समझ लें इसके बाद हमारा आगम अधिकार का अध्ययन पूर्ण हो जाएगा आगम अधिकार जो अभी हम पढ़ रहे हैं जो आगमों में काश्मीर शोधन क्षण में जो स्वीकृत जो हमारे सिद्धांत हैं वो आगम अधिकार में दिए हैं। और काश्मीर शिव दर्शन के सिद्धांत मूलतः मालिनी विजय तंत्र मालिनी विजयोत्तर तंत्र नेत्र तंत्र इनसे आए हैं और इसके अलावा इसको अभिनव गुप्त पादाचार्य ने 1000 साल के करीब हुआ है तब से इनको तंत्र सूत्र में क्रमबद्ध रूप से सबको सजो के रखा है तो आज के ये अध्ययन में एक शब्द आता है पति एक आता है पशु ये शब्द हमने बहुत सुना है पशुपतिनाथ के मंदिर हम जाते दर्शन करने काठमांडू में है मंदसूर में पशु वो है जो बंधा हुआ है जो मुक्त नहीं है आप घर में पशु को बांध के रखते हो कुत्ता पालते हो तो बांध के रखते हो गाय पालते हो तो बांध के रखते हो इसीलिए इसका नाम पशु रखा गया है कि पशु जो बंधन में है जो चैतन्य जो आत्मा जिसके ऊपर माया का आवरण है यानी इन कंचुकों का पहरा है जैसे गंगा जल को हमने एक एम्प्यूल के अंदर इंजेक्शन के एम्प्यूल में बंद कर दिया अब वो कलकल -कल बहने के लिए स्वच्छंद तरीके से स्वतंत्र नहीं है उसकी स्वतंत्रता को हमने बांध दिया अब वो एक शीशी में रहने को मजबूर हो गई वैसे ही हमारी चैतन्य आत्मा परमेश्वर की स्वयं की इच्छा से इस खेल के अंदर माया के अधीन हो गई। परमेश्वर को बांध तो सकता नहीं था कोई लेकिन उसको हम कई बार चर्चा करके उसने क्यों संसार बनाया और संसार बनाने के क्रम में उसने अपने आप को माया के अधीन क्यों किया क्योंकि जब तक वो ऐसा ना करता तब तक इस संसार के खेल का कोई आनंद संभव ही नहीं था इस संसार अज्ञान पर टिका हुआ है अगर अज्ञान समाप्त हुआ तो तीनों मल समाप्त और सब कुछ वापस शिव चैतन्य में समा जाएगा। तो अज्ञान या मल ये संसार को चलाते रहते और जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तो समस्त सृष्टि समाप्त हो जाती है। इसलिए कम से कम हम अपने लिए सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं इस सीमित हमारी आइडेंटिटी जो सीमित पहचान है एक व्यक्ति के रूप में इसको हम समष्टि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं उसमें शिव स्वरूपता को समझकर और उसके लिए हम अपने चैतन्य स्वभाव को जानें तो पशु पतु आ, पशु वो है जो बंधा हुआ है जो एक शरीर में कैद है इस मन बुद्धि अहंकार इस शरीर इसमें कैद है वो पशु है और मुक्त वो है उस उसको पति कहते हैं जो मुक्त है वो स्वामी है वो पति है वो जो अपनी चेतना के गौरव को जानता है और उस चेतना के गौरव के द्वारा संपूर्ण क्रिया करने के लिए स्वतंत्र है माया से मुक्त है तो जब तक माया के क्षेत्र में हैं हम तब तक हमको पशु कहा जाता है और जब हम माया के क्षेत्र से मुक्त हो जाते हैं तो पति कहलाते हैं अगली बात है जागृत स्वप्न सुचुप्ति तुरी और तुरैतीत अवस्था हम जब जागते होते हैं तो जैसे अभी अपन ने बात करी मन बुद्धि अहंकार इन सबको हम अपना वास्तविक स्वरूप समझते हैं स्वप्न अवस्था में हम मन को अपना समझते हैं। वहां पर मन का शासन चलता है हम जो स्वप्न में देखते हैं मन चलता रहता है हमको दिखाई देता है कुछ और हम समझते हैं कि हमने देखा हमने सुना वहाँ पर स्वप्नों में कोई बोलता है तो हम सुन भी लेते हैं स्वप्न में कोई खाना खाया तो उसका स्वाद भी आ जाता है हम समझते हैं कि इन इंद्रियों ने वो काम किया सचमुच में वहाँ पर इंद्रियाँ तो सुषुप्त होती हैं उस वक्त इंद्रियों का कोई कारोबार चल ही नहीं रहा होता उस समय तो मात्र अकेले मन का कारोबार चलता है और मन ही रचना करता है और मन ही उसको महसूस करता है इसलिए माइंड या मन वही वह हमारी अहंता बताता जैसे जागृत में हम इस शरीर को मन को बुद्धि को मैं समझते हैं निद्रा अवस्था में मन मैं है और सुषुभ्त अवस्था में जब गहरी नींद लग जाती है उस समय हमारी चेतना शून्य प्राय हो जाती है उस समय हम न तो कोई सोच सकते हैं न हमें कोई ज्ञान मिलता है न कोई स्वप्न दिखता है न हम अपने आप को जानते हैं उस समय हम अपने आप को भी भूल जाते हैं हम कैसे सोए हैं क्या कर रहे हैं हमारा अपने आप पर से समस्त नियंत्रण समाप्त हो जाता है उस स्थिति को शून्य बताते हैं सीमित चेतना की उस समय हमारी अहंता प्राण पर होती है या ना हमारी जीवन शक्ति चलती रहती है और हमारी अहंता प्राण पर होती है और जब हम जागने के बाद अगर स्मरण करें तो हमको गहरे नींद की एक सुखानुभूति बाद में महसूस होती तो ये अनुभूति उस सीमित चेतना ने महसूस की थी जो जागने के बाद हमने महसूस की क्योंकि सीमित चेतना तो उस समय भी जागृत थी एक ही हमारे भीतर के अस्तित्व का केंद्र है जो कभी सोता नहीं है हमारी आँखें सोती हैं, मन सो जाता है जब गहरी निंद्रा होती है मस्तिष्क सो जाता है हमारी बुद्धि चातुर्य सो जाती है शरीर सो जाता है लेकिन हमारा चैतन्य नहीं, नहीं सोता उसके अंदर जो सीमित तो चेतना है वो नहीं सोती क्योंकि उसको सोने जागने का कोई उपक्रम करने की न तो आवश्यकता है न उसको ऐसा करते आता है वो न तो कभी सोती है न कभी जागती है वरन वो सतत दर्शक की तरह आपके शरीर को देखती भी है और उसी की वजह से मन बुद्धि अहंकार शरीर चलता भी है क्योंकि उसकी ऊर्जा का स्रोत वो चैतन्य ही है तो हम उस सीमित चेतना को अपना सच्चा स्वरूप समझते हैं ये तीनों चीजें माया के अधीन है गहरी निद्रा में जो शून्य हम समझते हैं कि मैं हूँ जो प्राण वो भी माया के अधीन है लेकिन इसके आगे तुरी अवस्था वो है जब हम अपनी चेतना को मुक्त जानते हैं। ये जागृत अवस्था से भी उच्चतर जागृत अवस्था है जब हम अपनी चेतना को जानते हैं और जो तुरैयातीत अवस्था है वो शिवा अवस्था है वो अकल प्रमात्र को ही प्राप्त होती है जैसे सात प्रमात्र हमने पढ़े थे सबसे नीचे है सकल प्रमात्र जहाँ पर कि सकल का मतलब होता है जिसको नापा जा सके जिसकी कैलकुलेशन की जा सके वो सकल है जैसे अगर पत्थर है तो हम बोलेंगे हाँ ये बीस किलो का पत्थर है एक मनुष्य है तो बोले हाँ ये पच्चीस साल की उम्र है इसकी पाँच फीट दस इंच हाइट है इसकी तो इसकी हर चीज़ नापी जा सकती है उसका ज्ञान को नापा जा सकता है उसकी क्रिया को उसकी क्षमताओं को उसकी उम्र को उसकी ऊंचाई को उसके वजन को सबको नापा जा सकता तो इसलिए उसको सकल बोलता इसके आगे होता है प्रलय कल उसके आगे विज्ञानकल जो हमने पढ़ा था उसके बाद में विद्येश्वर फिर मंत्रेश्वर मंत्र और शिव शक्ति आ जाते हैं उसके बाद ऐसे सात क्रम हैं तो यह शक्ति की स्थिति है यह तुरैयातीत अवस्था जहाँ पर कि हम अपनी न केवल स्वतंत्र चेतना को जानते हैं लेकिन उस समय सर्वा अहंता या विश्व अहंता की स्थिति आ जाती है कि पूर्ण विश्व मैं ही हूँ जैसे आप आपकी उंगली हिला सकते हो ऐसे आप इस विश्व में पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी हिलाना डुलाना या उस पर कोई अपना कार्य करना सब कुछ संभव है तो वो तुरैयातीत अवस्था है तो ये ज्ञान कि जागृत स्वप्न और तीनों को त्याज्य बोला जाता है त्याज्य का मतलब इसलिए है कि इन तीनों अवस्थाओं में उलझो मत ये तीनों अवस्थाएं चाहे वो जागृत की हो स्वप्न की हो सुषुप्त की हो ये तीनों माया के अधीन है माया से मुक्ति होती है तुरीय अवस्था में और उस या चौथी अवस्था तुरीय मतलब चौथी और तुरैयातीत यानी चतुर्थ से भी परे वह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर समस्त विश्वाहता हमको मिलती है। जब हम सोते हैं तो हमारा पूरे पूर्याष्टक एक्टिव होता है सक्रिय होता है उस वक्त हमको स्वाद भी आता है शब्द भी सुनाई देता है गंध भी सुनाई देती है आनंद भी आता है दुख भी होता है तो यह क्यों होता है कि हमारा पूर्याष्टक उस समय निद्रा में जागृत होता है क्या होता है अष्ट का मतलब होता है आठ तो आठ हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर स्थित है इसमें है एक तो अहंत करते तो हो गया अहंकार और उसके आगे शब्द स्पर्श रूप रसगंध जब शब्द सुनाई देता है स्पर्श का एहसास होता है रूप का स्वाद का और गंध का ऐसे ये पांच तन्मात्राएं हैं जो पांच ज्ञानेंद्रियों के लिए परमेश्वर ने बनाई या इसको ऐसा कहा जाता है कि कान से शब्द बना आँख से रूप बना नाक से गंध बनी जबान से स्वाद बना चमड़ी से स्पर्श बना इस तरह से भी बोला जाता है तो चमड़ी के द्वारा स्पर्श बना क्योंकि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस जड़ संसार की इसलिए हम कहते हैं कि चेतन से जड़ बना तो चेतन से जड़ की ओर िएशन बताया जाता है और फिर क्या बोलते हैं कि जब शब्द से कान से शब्द बना तो शब्द से क्या बना आकाश बना स्वाद से या जिह से रस बना तो रस से जल बना नाक से या घाण इंद्रिय से गंध बनी तो गंध से धरती बनी या पृथ्वी बनी आंख से क्या बना रूप तो रूप से क्या बनी अग्नि बनी इस तरह से हम पांच तन्मात्राएं पांच ज्ञानेंद्रियों से बनी और उन पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूत बने आकाश वायु जल अग्नि और पृथ्वी ये पांच और पृथ्वी अंतिम क्रिएशन है परमेश्वर का जो सबसे निचले स्तर पर है सबसे जड़ अगर कुछ है तो वह पृथ्वी जिसकी तन्मात्रा गंध है और जिसकी ग्रहण इंद्रिय इंद्री ज्ञान इंद्रिय। तो जागृत अवस्था में क्यों त्याज्य है अब हमने कहा कि जागृत अवस्था त्याज्य है तो जागृत अवस्था के त्याज्य कहने के पीछे क्या स्थिति है कि जागृत अवस्था में हम मन और शरीर को तो अपना मान लेते हैं हम बुद्धि को भी अपना मान लेते हैं लेकिन चेतना नेपथ्य में धकेल दे जाते बैकग्राउंड में चले जाती चेतना क्योंकि उस समय हम अपने आप को चेतन रूप में बिल्कुल भी नहीं जानते जब हम जागृत होते हैं तो सामान्य मनुष्य की जागृत अवस्था वो होती है जब हम पूरी तरह से अपने शरीर के मन के और बुद्धि के आगोश में होते हैं जब मन बुद्धि और शरीर हमको इस कदर झगड़ लेते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि बस ये मैं हूँ ये शरीर ही मैं हूँ ये बुद्धि ही मैं हूं ये मन ही मैं हूं और हम इसका एनालिसिस भी नहीं करते हम तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं कि बस यही मैं हूं मुझे बुरा लगा मेरा मन दुखी कर दिया मैं बीमार हो गया है हम दिन भर के अपने वक्तव्यों को अगर एनालिज करें तो हमको समझ में आ जाएगा अब अगर बीमार हो गए और डॉक्टर के पास जाके बोलोगे मेरा शरीर बीमार हो गया तो डॉक्टर भी हंसेगा कि तू क्यों आया भाई शरीर को भेज देता जब तू बीमार हो गया तो तू बीमार नहीं है ना तेरा शरीर बीमार है तो शरीर को भेज देता तो वास्तव में क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है जो भाषा है वो हमेशा अद्वैत परक होती हमारी भाषा अद्वैत परक नहीं हो सकती क्योंकि यही गुरुगण कहते हैं ऋषिगण कहते हैं कि अद्वैत को एहसास किया जा सकता है अद्वैत का अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो द्वैतपरक भाषा से अद्वैत का वर्णन करना एक बहुत बड़ी कला है क्योंकि जब भी हम भाषा की बात करेंगे अब अंदर से हम समझ में जाएंगे कि मेरा शरीर बीमार हुआ मैं तो स्वस्थ हूँ फिर भी डॉक्टर को तो ये बोलना पड़ेगा भाई मैं बीमार होंगे क्योंकि ये नहीं बोल सकता कि मेरा शरीर बीमार हो गया क्योंकि वो भाषा हमको हास्यास्पद बना देगी इसलिए अद्वैत को हम भाषा में बहुत कम और एहसास में सर्वाधिक अभिव्यक्त कर सकते अगर हम कहें कि चेतना को हम कहें कि मेरी आत्मा तो हमने आत्मा को वस्तु बना दिया अगर मैं कहूं कि मेरी आत्मा इस शरीर में रहती तो मैंने आत्मा को भी वस्तु बना दिया जैसे मेरा शरीर वैसे मेरी आत्मा यानी तो आत्मा से अलग खड़ा हूं मेरी आत्मा मेरे को दिख रही है सचमुच मैं आत्मा मेरी आत्मा नहीं है मैं आत्मा हूं यह भाव सिर्फ कहने का नहीं है महसूस करने का है क्योंकि आप जहाँ कहने जाओगे फिर भाषा की दिक्कत आ जाएगी आप कहें कहोगे मैं आत्मा इस शरीर को ढोके यहाँ लाया हूँ तो आपको फिर भाषा की परेशानी आने लगी लोग उस भाषा पर आप पर व्यंग करेंगे हंसी करेंगे बोलेंगे इसका दिमाग थोड़ा खसक गया दिमाग इसका स्थिर नहीं है पता नहीं क्या क्या बातें बोलता है किस भाषा में बात करता है लेकिन अद्वैत को अंदर से समझा जाता है बाहर से किसी तरह के परिवर्तन से हमारा कोई सरोकार नहीं है और बाहर से आना वाला हर परिवर्तन अपने आप होता है जो अद्वैत को अंदर से समझता है अद्वैत को अंदर से जीता है अपने आप को चैतन्य रूप में जानता है इस शरीर मन बुद्धि को अपने बिलोंगिंग समझता है कि ये तो मेरे जैसे पर्स हैं मेरे कपड़े हैं ऐसे मेरा शरीर है मन है बुद्धि है इनको ऐसे जानता है उस व्यक्ति का प्रभा मंडल अपने आप विकसित हो जाता है। उसको विकसित करना नहीं पड़ता ना तो प्रभा मंडल का विकास उसका कोई उद्देश्य उसका कोई उद्देश्य नहीं कि मेरा प्रभा मंडल विकसित हो जाए ये फिर हमारी एक कामना कामनापरक इच्छा हो जाए कि मेरा प्रभा मंडल विकसित हो जाए प्रभा मंडल विकसित विकसित होना या नहीं होना ये हमारी समस्या नहीं है पर यह बात ऋषियों ने क्यों कही है कि हम कैसे पहचानें हम की एक व्यक्ति अंदर से ज्ञानी उसके कुछ अभिलक्षण हैं सच तो ये है कि ज्ञानी को ज्ञानी की तरह जान पाना बड़ा कठिन उसको जान पाना बड़ा कठिन है क्योंकि हमारी ही अपने माया के आवरण उसे उस हमको उस ज्ञानी के बारे में जानने से रोक देंगे हमारा अपना अहंकार जानने से रोक देगा कि ये ज्ञानी अगर आपको एक व्यक्ति आता है जो इस स्तर का है जो आपसे बड़े निचले स्तर का है कोई अज्ञानी है या बहुत गरीब आदमी है अगर आपको दिखता भी है इसका प्रभा मंडल कैसा है तो भी आपको स्वीकार करने में बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि आपका अहंकार उस ज्ञान के प्रकाश को रोक देगा इसलिए सत्य यही है कि अद्वैत का पहली बात ऐसा संभव है वर्णन बहुत कठिन है दूसरी बात ये उन लोगों के एहसास के लिए संभव है जहाँ पर कि व्यक्तिगत अहंकार सबसे नीचे धीरे धीरे विलुप्त है इसलिए कहते हैं कि रिजुता सबसे पहला गुण है रिजुता यानी हृदय की सरलता आपके व्यक्तित्व की सरलता मन की सरलता आपके व्यवहार की सरलता आपके जीवन की सरलता अब तक तो जहाँ तक जितनी सरलता आपके जीवन में है उतनी आप अद्वैत का एहसास करने के लिए सुपात्र अन्यथा अद्वैत का वर्णन करने से कुछ भी हासिल होना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जब तक हम वर्णन नहीं करेंगे सत्य को नहीं जानेंगे हम उस असत्य से पिंड छुड़ाने के लिए या उस आवरण से मुक्त होने के लिए प्रयास भी करने में कठिन हो जाएगा कुछ लोगों को इस ज्ञान के बगैर भी सब कुछ हासिल हो जाता है वो कैसे होता है एक होता है प्रेम के द्वारा जो भक्ति मार्ग में होता है और प्रेम के द्वारा भी होता है लेकिन हमारा प्रेम वो जगह अक्सर मोह में बदल जाता है इसलिए भक्ति मार्ग से हम पूरी तरह से बहुत विरले लोग आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा ये हमारा भगवान है ये हमारा नहीं है हम ये हमारे मंदिर हम इस मंदिर में नहीं जाएंगे हम मस्जिद में नहीं जाएंगे गुरुद्वारे में क्यों जाए हमारा भगवान नहीं है हमारा अपना और पराया का भाव जागृत हो जाता है इसलिए हम उस विश्वरूप को परमेश्वर के नहीं देख सकते जो उन्होंने गीता जी में दिखाया था कि देखो मैं ही हूँ और वो उन्होंने जो अपना विश्व रूप दिखाया था उसमें ऐसा नहीं था कि कुछ भी उससे अलग है कि कोई भी धर्म उससे परमेश्वरी चेतना से अलग तो वहाँ पर ये समस्या ज़रूर आती है और दूसरा हृदय की सरलता अज्ञानी को भी पूर्ण ज्ञानी बना सकते तो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन है या अर्हता है हमारे अद्वैत को समझने की वो पहली बात ये है कि वाणी से परे बिटवीन द लाइन्स समझें वाणी से उस अद्वैत का वर्णन अधूरा ही संभव है दूसरी बात कि हृदय की सरलता मन की सरलता व्यवहार की सरलता विनम्रता ये सब गुण आपके जीवन में अद्वैत के लिए आवश्यक हो जाते हैं इसलिए आवश्यक तो हो जाते हैं यही आपको उस अहंकार से मुक्त करते हैं जो आपको सत्य देखने से वंचित करता है ये तीनों मल आपके आंख के आवरण हैं आणोमल माई मल, मल कारमल इनसे तीनों से मुक्ति होने के लिए आप अपनी दृष्टि को जागृत रखिए और सत्य यही है कि काश्मीर शिव दर्शन सतत इस बात का जोर देता है कि आप अपनी जागरूकता पे कभी भी समझौता न करें हम विचारों में बहने के आदि हो जाते जैसे अभी हम पंद्रह मिनट बैठते हैं हम अपने आप का चिंतन बाद में करें कि उन पंद्रह मिनट हम कैसे बैठे थे साढ़े आठ से पौने नौ बजे तक तो हम में से अधिकतर को हमको क्या होता है कभी घर का ध्यान आता है कभी ठंड का ध्यान आता है कभी कल की प्रोग्राम ध्यान आ जाता है इस तरीके से हमारा दिमाग में है ना जो मन है वो चलाता चलता रहता है इसलिए हमारी जागरूकता समाप्त तो होगी हमारी जागरूकता तब है जब मन हमको नहीं चलाए और हम मन को चलाएं हम मन को कहें थोड़ी देर बैठ जाए फिर अपन चलते हैं पंद्रह मिनट बाद तेरे से बात करेंगे तो मन चुपचाप बैठ जाए वो हमारी जागरूकता और अगर हम पंद्रह मिनट शांत बैठने लगे और मन के कि उठो और चलो और हम चल दें तो फिर हमारी मन की गुलामी है इसलिए मन को नियंत्रित करना ये अगली अरहता है मन जब तक हमारा अपने नियंत्रण में न हो पूर्ण नियंत्रण एकदम जीवन भर संभव नहीं है लेकिन हम नियंत्रण करने का प्रयास करें यहाँ पर जितनी बातें हैं सभी चीज़ें सर्वोच्च स्थिति बताइए तुरैती सर्वोच्च स्थिति है मन को पूर्ण नियंत्रण सर्वोच्च स्थिति है अपने आप को चेतन जानना सर्वोच्च स्थिति लेकिन सर्वोच्च हमारा टारगेट सर्वोच्च हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को जान के अगर यात्रा करेंगे तो उस लक्ष्य तक जाना संभव है लेकिन अगर हम लक्ष्यहीन यात्रा करेंगे जैसे कि हम रोज मंदिर जा रहे हैं रोज मंदिर जा रहे हैं रोज आ रहे हैं रोज पानी चढ़ा रहे हैं हम कोई नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं हम कोई नहीं मालूम कि हम किस यात्रा पर जा रहे हैं हमको नहीं मालूम कि अचीवमेंट क्या होने वाला है या होने वाला भी है या नहीं है और है भी तो किस रूप में इसके बारे में हम पूरी तरह से अज्ञात होते हैं इसलिए सत्य को जानो और सर्वोच्च सत्य को पहले जानो पहले इंटेलेक्चुअल लेवल पर जानो दिमागी स्थिति पर जानो बुद्धि बुद्धिक स्तर पर जानो कि सत्य क्या है फिर वो हार्दिक स्थिति में आएगा कि सत्य से मोहब्बत हो जाएगी सत्य से प्रेम हो जाएगा जब ऐसा लगने लगेगा कि सत्य क्या है तब हम उस सत्य को खोजने का प्रयास करेंगे सत्य को खोजने का मतलब होता एहसास करना यहाँ फिर शब्द की समस्या आती भाषा की कि सत्य को खोजा नहीं जाता सत्य का अनुभव किया जाता है लेकिन यहाँ पर फिर भी हम यही कहेंगे कि हम सत्य को खोजने की यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले मानसिक रूप से सत्य के स्वरूप को समझा जाता है उसके बाद में हार्दिक रूप से उस सत्य के स्वरूप से मोहब्बत प्यार किया जाता है प्रेम किया जाता है और उसके बाद में सत्य हमारा अस्तित्व तो बन जाता है वो स्तर हमारा नाभि का स्तर है जिसको इंटीट्यू लेवल बोलते हैं तो इंटलेक्चुअल लेवल और कार्डिक लेवल और तीसरा हमारा है इंटीट्यू लेवल तो इंटेलेक्चुअल से लेकर इंटेलेक्चुअल लेवल तक इंटर लेवल तक जो यात्रा है वही हमारी अंतर यात्रा कहलाती है तो सबसे पहले यात्रा की शुरुआत में हम उस ज्ञान को आपके माथे में परोसते हैं कि सत्य ये हम ये जानते हैं कि हम गलत हैं लेकिन हम ये भी तो जाने कि हम गलत हैं अपने आप को गलत जानना सबसे बड़ा ज्ञान है अगर हम जान जाएँ कि हम गलत हैं तो हम सही होने का प्रयास कर सकते हैं जो हम अधिकतर ये मानते हैं कि हम तो सही हैं उसको कभी कोई सही नहीं कर सकता क्योंकि सत्य आप जानेंगे ही नहीं कि हम गलत हैं तो हम सही होने का ना तो प्रयास करेंगे और ना हम कोई अन्यथा सत्य को स्वीकार करेंगे इसलिए वो अहंकार की पुष्टि करता है यथास्थिति को स्वीकार कर लेना अन्यथा स्थिति के लिए हमारी समस्त यात्रा को रोक देता है इसलिए यथास्थिति को देखें उसका एनालिसिस करें हम समझ पाए कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने शरीर को मन को बुद्धि को अहंकार को कितना तवज्जो देते हैं मन हम पर कितना ज़्यादा हावी है इन सब के लिए सत्य को जानना जरूरी है फिर हमारी यात्रा हम सत्य नहीं जाने कि हम हमारे साथ क्या हो रहा है तो हम यात्रा के बारे में कोई बातें नहीं कर सकते अब अंतिम बात हमारे शरीर में जो वाइटल एनर्जी जिस वाइटल एनर्जी को वाइटलिटी दी किसने चैतन्य ने जो चैतन्य ने इस शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा दी वो दी चैतन्य ने लेकिन उसको दी ऊर्जा वो पांच रूपों में दी सबसे पहले कहते हैं कि जब चैतन्य ने ऊर्जा दी तो सबसे पहले प्राण बना जब जीवन का उद्गम हुआ तो सबसे पहले प्राण बना प्राण अपान ये ऊर्जा का दूसरा स्वरूप है तीसरा समान चौथा उदान और पाँचवा व्यान अब इसका संक्षेप में अपन पाँच मिनट में वर्णन समझ लें कि प्राण वो है जो एक्शन ऑफ इलिमिनेशन है यानी हमारे शरीर से जो हम उत्सर्जित करते हैं जो बाहर निकालते हैं उसको प्राण कहते हैं ये भी एक एनर्जी है हम श्वास बाहर निकालते हैं इसलिए उसको प्राण बोलते हैं और हमारे शरीर से जो भी हम एक्सक्लूड करते हैं वो हमारी प्राण ऊर्जा का काम है पसीना बाहर निकलता है उत्सर्जन होता है समस्त उत्सर्जन हमारे प्राण नाम की जो ऊर्जा है उसके कार्य है इसको हम कैटाबोलिज़्म बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में कि जो शरीर में अनावश्यक चीज़ें हैं जो तोड़ फोड़ की जाती है उसके बाद में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यूरिया बनता है तो वो अनावश्यक चीज़ें हमारे शरीर से हम उसको बाहर निकालते हैं तो एक्शन ऑफ इलिमिनेशन इज डन बाय प्राण यानी प्राण ऊर्जा नाम की चीज़ से हमारे जो शरीर से अनावश्यक चीजों को हटाने का काम होता है दूसरा अपान ये संश्लेषण करती एनाबोलिज्म करती यानी हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन को हमारे शरीर स्वीकार करता है खाना खाते हैं उसको हमारे शरीर स्वीकार करता है तो हम जो कुछ स्वीकार करते हैं बाहर से जल हम पीते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं तो वो स्वीकृति कहाँ से आती है उस स्वीकृति की शक्ति क्या है उस स्वीकृति की शक्ति का नाम है अपान जो समस्त हम बाहर से पंच महाभूतों को स्वीकार करते हैं गंध को स्वीकार करते हैं दृष्टि को स्वीकार करते हैं भोजन को स्वीकार करते हैं ऑक्सीजन को स्वीकार करते हैं तो वो स्वीकृति आती है अपान से अंत में तीसरी बात समान ये बैलेंसिंग पावर है जिसे एक शब्द आता है मेडिकल में मेटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबोलिज्म का बैलेंस यानी वो इन दोनों के बीच में ये शक्ति है ये बैलेंस बना रखती है अगर ये बैलेंस ना बनाए तो या तो कैटाबोलिज्म शरीर को खत्म कर देगा या एनाबॉलिज्म शरीर को विस्फोटक बना देगा क्योंकि उसमें सबको समाता चला जाएगा और निकलेगा कुछ भी नहीं जब निकलना और स्वीकार करना दोनों संतुलित हैं तो ही काम तो ये दोनों के ऊपर इन दोनों का स्वामी है समान वो जो समान इन दोनों को बैलेंस में रखता है, तभी जीवन की गाड़ी चल पाती अगला है उदान अब ये ज्ञान की बात है जब योगी को अपनी चेतना का एहसास बोध होने लगता है तो उसकी सुषुम ना नाड़ी में यानी रीढ़ की हड्डी के केंद्र में उसे एक गुदगुदाहट से महसूस होती है एक फायर से सेंसेशन एक आग्नेय अनुभव महसूस होता है जो ऊपर की ओर उठता है और जैसे जैसे ऊपर उठता है यहाँ छह तंत्रिका चक्र होते हैं। उन छहों तंत्रिका चक्रों को वो क्रॉस करते हुए भेदते हुए आगे जाता है और जैसे जैसे वो एक एक चक्र भेदन होता है वैसे वैसे हमारी अज्ञान की ग्रंथियाँ टूटती जाती है और ये हमारे ब्रह्म तक जब पहुंचता है तो तब तक हमारे अज्ञान की समस्त ग्रंथियां टूट जाती हैं हमें सत्य ज्ञान का बोध हो जाता है हम जान जानते हैं कि मैं कौन हूं यह आत्मबोध का चरम है और व्यान क्या है जब उस ब्रह्म से उठने वाली ऊर्जा विश्वव्यापी हो जाती तो उस एनर्जी का नाम है व्यान जो आपको यानी तुरैतीत अवस्था में ले जाती जो तुरियती है जो तुरैतीत अवस्था में ले जाने वाली जो शक्ति है वो क्या है व्यान तो आप कहाँ देखे है? हम चैतन्य से चले और चैतन्य पे फिर पहुंच गया चैतन्य ने संसार के रूप में प्राण बनाया, अपान बनाया, समान बनाया, ताकि इसको शरा शरीर को मेंटेन कर सके उसके बाद में उसने आध्यात्म के लिए उदान और फिर अंत में व्यान बनाया ताकि इन पांच ऊर्जाओं के द्वारा जीवन भी चले आध्यात्मम भी चले और हमारा क्रिएशन से लेके वापस रीअब्जॉर्बेशन यानी कि रचना उसका मेंटेनेंस यानी उसकी स्थिति और आखिर में संवार इन तीनों स्थितियों तक पहुँचने के लिए ये पांच ऊर्जाएं हमारे शरीर में सतत हैं यानी हमारे पास संपूर्ण क्षमता है कि हम इन पांचों स्थितियों का पांचों ऊर्जाओं का उपयोग करके जीवन भी चला सकें और ज्ञान भी प्राप्त कर सकें और उस सर्वोच्च सत्य तक भी पहुँच सकें और ऋषिगण प्राण अपान समान पर इसलिए ध्यान करते हैं कि हमारा शरीर पूरी तरह से संतुलित हो जाए हम भी यहाँ पर करते हैं ना प्राण फिर अपान प्राण अपान पर ध्यान करते हैं उस ध्यान के द्वारा हमारी श्वास जब नियंत्रित हो जाती है तो समान ऊर्जा जाग जाती है। उस समय हम दोनों को पूर्ण बैलेंस में देखते हैं। और जैसे ही समान ऊर्जा जाग जाती है, तो हमारे शरीर के डिस्टरबेंस, जिनको हम कहते हैं कि जहाँ व्यवधान है वो समाप्त तो होने लगते हैं तब उदान के लिए संभावना खड़ी हो जाती है जब हमारी सत्यज्ञान हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से अधो सहस्रार्थ से उर्ध सहस्रार्थ तक यात्रा करने के लिए वो चालू हो जाता है और अंत में व्यान जो उसे शिवा शिवावस्था तक ले जाता है तो ये हमारे पांच ऊर्जाएँ हैं जो चैतन्य ने हमारे शरीर में हमको इनहेरेंट रूप से दी है हमारी विरासत में मिली हमको अब हम क्या करते हैं अक्सर इन दो का उपयोग करते करते जिंदगी खत्म कर देते हैं हमें समान तक भी नहीं पहुँच पाते कि हम कभी उसको भी जागृत करें तो ये हम जब प्राणायाम करते हैं तो इन दोनों को बैलेंस करते हैं इसका जागरण करते हैं उसके बाद हमको उसकी अर्हता प्राप्त हो जाती है ये यौगिक विधि है उसको अपनी ऊर्जा को पहचानना उसको जगाना और उसको उपयोग में लाना वहाँ तक करने की तो आज की बात अपन यहीं पर समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण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 ओ भद्रम कर्णे शृणुयाँ देवा भद्रम पश्येम्चत्रा स्त्रेरंगस्तुष्टुवाम सस्तुभ वशेमहि देवित यदा ओं सहना सहनौ गुनक सह वीर तेजस्विना वदितमस्तु वधितमस्तुँ विषामहे पूर। पूर्ण स्वस्थ नो दशवा स्वस्ति नूषा विश्वद स्वस्ति नस्ताक्षर अरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिदा पूर्णमद पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति